अथर्व मुंडकोपनिषद के तृतीय मुंडक के प्रथम खंड का विचार हम लोग कर रहे हैं इस खंड के अष्टम मंत्र का विचार आज होना है जो पंचम मंत्र के द्वारा सत्यादि कुछ साधन आत्मोपलब्धि के बताए गए थे वे साधारण साधन हैं और अष्टम मंत्र हैं जो आत्मोपलब्धि के असाधारण कारण को बताता है आत्मोपलब्धि के असाधारण कारणों को बताने के लिए पहले अनात्म पदार्थ के उपलब्धि के जो साधन हैं उन साधनों का आत्मोपलब्धि के साधन के रूप से निषेध किया जा रहा यदि अनात्मा भी जिन साधनों से उपलब्ध होगा उन्हीं साधनों से आत्मोपलब्धि भी होगी तो फिर आत्मोपलब्धि का असाधारण कारण नहीं माना जाएगा इसे इसलिए आत्मोपलब्धि के प्रति जो असाधारण कारण है उसे बताया जा रहा है ज्ञान प्रसाद नाम से ज्ञान प्रसाद से आत्मा उपलब्ध होती ही है उपलब्धि होती ही है इसे बताने के लिए पूर्वाध में पहले अनात्मा रूप तथा रूपवान द्रव्य जिस चक्षु इंद्रिय से गृहित होता है बताया गया जो प्रकृत स्वरूप है वह चक्षु इंद्रिय से गृहित नहीं होता क्योंकि चक्षु इंद्रिय से रूप या रूपवान द्रव्य गृहत होता है आत्मा न तो रूपात्मक है न तो ये रूपवान है रूपात्मक भी नहीं है और रूपवान भी नहीं है अतः चक्षुषा न यानी गृह्यने नोपलभ्य गृह्य का अर्थ उपलभ्यते न गृह्य का नोपलभ्यते आत्मोपलब्धि चक्षु इंद्रिय से नहीं होती है और शब्द से भी नहीं होती है इसे नापी वाचा से कहा गया शब्दोपलब्धि होती है शब्द का प्र... शब्द से उपलब्धि होती है उन पदार्थों की जो पदार्थ शब्द के प्रवृत्ति निमित्त से युक्त हैं शब्द प्रवृत्ति निमित्त हैं जाति क्रिया गुण संबंध और इन चार में से एक भी आत्मा में न होने से शब्द प्रमाण से भी उपलब्धि नहीं होगी और अन्य ही न आत्मा गृह्य इसमें देव शब्द का अर्थ है इंद्रिया तो जो यहाँ बताई चक्षु चक्षुन्द्रिय इससे अतिरिक्त जो अन्य इंद्रिया हैं उन इंद्रियों में से भी किसी इंद्रिय से गृहित नहीं होता आत्मतत्व आत्मा का वास्तविक स्वरूप तो कहा अन्य भी तो साधन है तपस्या करने से पुण्य कर्म करने से आत्मोपलब्धि होगी तो कहते न तपसा गृह्य संसार अंतपाती अन्य पदार्थ उपलब्धि भले ही तप से हो जाए प्राप्ति अन्य पदार्थों की किंतु आत्म प्राप्ति मात्र तप से नहीं होती है साक्षात साधन उपलब्धि का तप नहीं है आत्मोपलब्धि की उत्पत्ति में प्रतिबंधक दोष निवृत्ति द्वारा परंपराया साधन भले ही बने विविधि संति यज्ञे न दाने नपसा ये श्रुति बता रही है आत्मज्ञान का साधन तप है करके लेकिन यहाँ चर्चा हो रही है असाधारण कारण की तो जो इंद्रिय निग्रह तथा मनो निग्रह रूप तप है इतने मात्र से इंद्रिय निगृहित हो जा मन निगृहित हो जा इतने मात्र से आत्मोपलब्धि नहीं होती और यही तो तप है परम तप जो कहा जाता है जो पंचम मंत्र में बताया गया ना इंद्रिया मनस एकाग्रम परम तपः वो सहयोगी साधन के रूप से बताया है सत्य तप ब्रह्मचर्य सहयोगी साधन है और यहाँ पर बताया जा रहा है असाधारण कारणों को इसलिए कहते हैं न तपसा तप भी आत्मोपलब्धि का असाधारण कारण नहीं है और न कर्मणा तो कर्म भी आत्मोपलब्धि के प्रति अव्यभिचरित साधन नहीं है तो यदि चक्षु शब्द अन्य इंद्रिया तप और कर्म ये सब आत्मोपलब्धि के असाधारण कारण नहीं हैं तो श्रुति के सामने जिज्ञासा करता है जिज्ञासु कि आप ही बताइए कि आत्मोपलब्धि का असाधारण कारण कौन है जिज्ञासु की जिज्ञासा को शांत करने के लिए उत्तरार्ध में कहा गया ज्ञान प्रसादेन विशुद्ध सत्व ततस्तुत पश्यते निष्कल ध्यायमानः तो ज्ञान प्रसादेन ये तृतीयांत हैं पद का जो अर्थ निकलेगा वह आत्मसाक्षात्कार का असाधारण कारण जिसे पहले कठोपनिषद में दृश्यतेग्रया बुद्धिया सूक्ष्मया सूक्ष्मदर्शी भी यह वाक्य अग्र्या और सूक्ष्म बुद्धि कह रहा है उसी को यहाँ पर ज्ञान प्रसाद शब्द से कहा जा रहा है अग्र्या बुद्धि और सूक्ष्म बुद्धि ये हैं ज्ञान प्रसाद शब्दार्थ तो तो की में हाँ हाँ। वो जो तप है वो है अनात्म पदार्थ अभिमुख चित्त का अनात्मा से व्यावृत्त होना इतना मात्र मन की एकाग्रता जो साधन चतुष्ट में शम बताया है वो तप है मन की एकाग्रता और उसके बाद भी आपको मनन निधि ध्यास करना पड़ता है आत्मा में मन को आत्मसंस्थम मन कृत्ता न किंचित चिंत में जो बताया गया है श्रवण मनन के पश्चात भी जो निधिध्यासन तो निधिध्यासन की परिपक्व अवस्था में जो मन की एकाग्रता है वो एकाग्रता है दृश्यते त्व्रया बुद्धिया में अग्रया बुद्धि शब्द से ग्राह हाँ वो है निधिध्यासन का फलभूत एकाग्रता और ये तप जो है म, तप का अर्थ भी मनोनिग्रह किया है वो मनोनिग्रह साधन चतुष्ट अंतपातिम दमादिगत शम रूप और दम रूप है शम और दम वो इंद्रिय मनो निग्रह मनोनिग्रह उतना लेना तो ज्ञान प्रसादेन का अर्थ निकलेगा निधिध्यासन के फलरूप जो अशुभ संस्कारों से रहित बुद्धि की अवस्था जहां अनात्मा के आत्मरूप से संस्कार बिल्कुल शिथिल पड़े हैं कारक अवस्था में नहीं रहे हैं जिस बुद्धि में उस बुद्धि को कहा जाएगा प्रसन्न बुद्धि उसका धर्म है ज्ञान प्रसाद अशुभ संस्कार भी सर्वथा शिथिल हैं का मतलब साधक के प्रयत्न से निवर्त दोषों से सर्वथा रहित बुद्धि है उस समय बुद्धि प्रसाद माना जाता है बुद्धि की ज्ञान के प्रति पूर्ण कारणभूता शुद्धि हो गई माना जाता है जो ज्ञान की उत्पत्ति में प्रतिबंधक दोष होते हैं वो एक भी बुद्धि में रहेगा तो माना जाता है ज्ञान प्रसाद नहीं है साक्षात्कार में प्रतिबंधक समस्त दोषों से रहित बुद्धि हुई तो बुद्धि की जो अवस्था है वो है ज्ञान प्रसाद हाँ ज्ञान प्रसाद है वो तमा, परमात्मा प्राप्ति का असाधारण कारण हाँ तो ज्ञान प्रसाद है न इसमें ज्ञान प्रसाद हुआ साक्षात्कार की उत्पत्ति में प्रतिबंधक समस्त दोषों से रहित बुद्धि की अवस्था वो ज्ञान प्रसाद है और उस ज्ञानप्रसादेन निष्कलम तम पश्यते ऐसा अन्वय करना तो निष्कल निरवयम निर्विशेषम तम पश्यते पश्यत उपलब्धते अर्थात अनुभवति मैं के रूप में अनुभव करता है उसका आत्मा का ब्रह्म का तो ज्ञान प्रसादन विशुद्धस ततस्तु पश्यते जायम इसमें से विशुद्ध विशुद्धसत्व और ध्यान है और ततस्तु इन पदों की व्याख्या बाकी है तो यद्यपि यानी ज्ञान प्रसाद में ज्ञान शब्द का अर्थ है बुद्धि और बुद्धि पश्यसुव निहितम गुहायाम ये जो वाक्य हैं पूर्व मंत्र में चौथा पाद उसमें पश्यसु शब्द का अर्थ किया था चेतनावान लोक में चेतन के रूप में प्रसिद्ध जो चौरासी लाख प्रकार के कार्यक्रम संघात और घटा दी है जड़ चेतनावान नहीं माने जाते यद्यपि जो सामान्य चेतन है वह सामान्य चेतन अधिष्ठान के रूप से घटादि में भी विद्यमान है सच्चित अस्थिभाति प्रिय रूप से सर्वत्र हैं तो भी उन्हें जड़ कहा जाता है घटादि को और कार्यक्रम संघातों को कहा जाता है चेतन क्यों तो अधिष्ठान भूत चेतन के प्रतिबिंब को चिदाभास को ग्रहण करने की योग्यता स्वभावतः जिसमें हैं वह एक तत्व है इस कार्यक्रम संघात में बुद्धि अंतकरण कार्यक्रम संघात अंतपाती अंतकरण नामक तत्व में स्वाभाविक योग्यता है कि अधिष्ठान भूत ब्रह्म का प्रतिबिंब ग्रहण कर उसको अभिव्यक्त कर लें तो ये ब्रह्मा भी व्यंजक स्वभावतः माना जाता है अंतकरण को बुद्धि को तो ब्रह्मा भी व्यंजन में स्वभावतः समर्थ जो अंतकरण कहो या बुद्धि कहो वो है ज्ञान प्रसाद में ज्ञान शब्द का अर्थ अधिष्ठान्भूत चेतन का प्रतिबिंब ग्रहण करने की योग्यता जिसमें जन्मजात है स्वाभाविक है वह अंतकरण है ज्ञान प्रसादेन में ज्ञान शब्द का अर्थ और वह अंतकरण कार्यक्रम संघात में होता है घटादी में नहीं होता इसलिए घटादी जड़ है और कार्यक्रम संघात चेतन है लेकिन सभी कार्यक्रम संघातों में अंतकरण एक होने पर भी एक जैसा होने पर भी सभी में अधिष्ठान की अभिव्यक्ति एक जैसी नहीं होती पंचकृत पंच, पंच महाभूतों के सम्मिलित सत्वगुण से सबका अंतकरण बना हुआ है देवताओं का भी मनुष्यों का भी पशु पक्षियों का भी अंतकरण बना है अपचीकृत पंचमहाभूतों के सम्मिलित सत्वगुण से ही इसलिए उपादान कारण तो सब के अंतकरण का एक है इसलिए सब में एक जैसी अभिव्यक्ति होनी चाहिए यद्यपि लेकिन एक जैसी अभिव्यक्ति नहीं होती इसका कारण है कि यही अंतकरण है मन कहो अंतकरण कहो बुद्धि कहो प्रमाण तथा प्रमेय से होने वाले जो अनुकूल प्रतिकूल ज्ञान प्रमाण प्रमेय के संसर्ग संसर्गजन्य जो प्रमेयों के ज्ञान है किसी का अनुकूलत्व रूपे न ज्ञान किसी का प्रतिकूलत्व रूपे न ज्ञान और वो ज्ञान हुआ तो अंतकरण को बिल्कुल एक जैसा ही रहने नहीं देता उत्पन्न जो प्रमाण प्रमेय के संसर्ग से उत्पन्न हुआ प्रमेयों का ज्ञान है अनुकूलत्व न प्रतिकूलत्व वह अनुकूलत्वन रूपेण ज्ञायमान प्रमेय विषयक राग उत्पन्न करता है प्रतिकूलत्व रूपेण ज्ञायमान विषय विशे विषयक द्वेष उत्पन्न करता है और समाप्त होता है वो कहाँ उत्पन्न करेगा जहाँ वह रहता है वहीं पर कार्य कारण भाव समानाधिकरण पदार्थों में होता है ना तो ज्ञान होगा किसमें तो ज्ञान तो है वृत्यात्मक ज्ञान अंतकरण का परिणाम अंतकरण में होगा तो अंतकरण में ही वह अनुकूलत्वन प्रतिकूलत्व ज्ञायमान पदार्थ विषयक रागद्वेश उत्पन्न करता है और ये जो रागद्वेशम क्रोध है, कामक्रोध है मुहादी हैं ये सब कालुष्य माना जाता है मल माना जाता है अंतक करण का सबका अंतक करण एक ही उपादान से बना हुआ होने पर भी अंतक करण में मालिन् मल रागद्वेश रूप सबके अंतक करण में एक जैसा नहीं है किसी का अंतकरण पामरादि का बहुत ही ज़्यादा मलिन है विषयादिक विषयी आदि विषयी पुरुषों का उससे कम मलिन है जिज्ञासुओं का और भी रागद्वेश बहुत न्यून होते हैं कम होते हैं वैराग्य आदि होते हैं उसमें तब तो जिग्या, वास्तविक जिज्ञासा होती है और जिज्ञासुओं में भी फिर अलग अलग प्रकार के जिज्ञासु हैं किसी में साधन चतुष्टय की अल्पता है किसी में मध्यम साधन चतुष्टय है किसी में तीव्र साधन चतुष्टय है तो जैसा जैसा साधन चतुष्टय का उत्कर्ष होगा ऐसे ऐसे जिज्ञासा भी उत्कृष्ट उत्कृष्ट होती जाती है और उनमें से जिस जिज्ञासु का चित्त जितने भी ज्ञान की उत्पत्ति में प्रतिबंधक दोष होते हैं उन दोषों से रहित हो गया है उस चित्त को कहा जाएगा प्रसन्न चित्त और उसमें जो प्रसन्नता है वो है ज्ञान प्रसाद और उस ज्ञान प्रसाद से यानी प्रसन्न चित्त से दृश्यते तोग्रया बुद्धिया सूक्ष्मया सूक्ष्मदर्शी भी यह श्रुति कहती है आत्मसाक्षात्कार होता है आत्मउपलब्धि होती है उसी श्रुति का ही संवाद है एक प्रकार से ज्ञान प्रसाद नम पश्यते निष्कलम निष्कलम तम यानी आत्मा का जो पारमार्थिक स्वरूप है कला रहित तो, निरवय उसका आत्मरूप से अनुभव कर लेता है प्रसन्न चित्त से चित्त की प्रसन्नता से कौन कर लेता है तो विशुद्ध सत्व तो यस्माद् विशुद्ध सत्व विशुद्ध जो सत्व है उसी में ज्ञान प्रसाद रहता है विशुद्ध सत्व हुआ शुद्ध अंतकरण विशेष रूप से शुद्ध है अंतकरण जिसका हाँ यानी ज्ञान की उत्पत्ति में प्रतिबंधक समस्त दोषों की निवृत्ति होने के हाँ? कारण विशेष रूप से शुद्ध है उसका चित्त वो विशुद्ध चित्त है। और उस विशुद्ध चित्त में अनात्मा के आत्मरूप से संस्कार जो अशुभ संस्कार कहते हैं विपरीत भावनाएं कहते हैं वो न होने से वह स्वभावतः ही ध्यायमान होगा अंतिम पद जो है ना ध्यायमान यानी चिंतन उसका उसे चिंतन करना नहीं पड़ेगा उसका चिंतन होता रहेगा जो संस्कार कारक होता है उस कारक संस्कार के अनुसार चित्त में वृत्तिया बनती है अपने आप जो विशुद्ध सत्व हैं विपरीत भावना से रहित हैं अशुभ संस्कार से रहित अनिधि ध्यासन करके जिसका चित्त विपरीत भावना से रहित हुआ है अशुभ संस्कार से रहित हुआ तो माना जाएगा अशुभ संस्कार तो कारक नहीं है तो जो कारक संस्कार होगा उसका चिंतन उस कारक रूप संस्कार का विषय भूत जो होगा पदार्थ उसका चिंतन स्वभावत होता है तो विशुद्ध सत्व में कारक संस्कार रहेगा शुभ संस्कार और शुभ संस्कार कहा जाता है ब्रह्म का आत्मरूप से संस्कार वो शुभ संस्कार है वो कारक रहेगा कारक रहेगा का मतलब आपकी वृत्ति को मन को स्वभावतः अपने विषय के ओर ले जाने वाला रहेगा जिस विषय का हमारे प्रयत्न के बिना हमारा चित्त चिंतन करता है माना जाता है उस विषय का संस्कार हमारे चित्त में कारक रूप है यदि हम वो ये बुरा संस्कार है और उसको परिवर्तित करने के लिए नहीं साधन करेंगे प्रयत्न करेंगे तो निश्चित ही हैं हमारा चिंतन वैसा ही होता जाएगा तो अंतिम समय में यमयम वापी स्मरण भावम तेज त्यंत कलेवरम के अनुसार उसी का चिंतन होगा और वैसा ही बनना होगा स्वाभाविक रूप से चिंतन जिसका जैसा होता है उसका शरीर छूटने के बाद जन्मांतर वैसा ही होता है स्वाभाविक चिंतन के अनुसार और जो विशुद्ध सत्व हैं उसके चित्त में प्रबल संस्कार हैं कारक संस्कार यानी प्रबल संस्कार शुभ संस्कार ब्रह्म के आत्मरूप से संस्कार तो वो क्या करेगा वो होगा ब्रह्म का ही स्वाभाविक चिंतन करने वाला उसका चित्त प्रबल संस्कार ब्रह्म का ही आत्म रूप से होने से उसे आत्म रूप से ब्रह्म का चिंतन नहीं करना पड़ेगा चिंतन होता रहेगा उसका स्वभाव बन गया वो जिसका जो स्वभाव बन जाता है वैसा उससे वो चिंतन होता रहता है इसलिए ध्याय मान अर्थ है वो ब्रह्म का ही आत्मरूप से वो चिंतन होता जा रहा है ऐसा जो विशुद्ध सत्व है जिसके चित्त में चित्त है तो वृत्तियाँ बनेगी और सब वृत्तियों का मूल है अहम वृत्ति वो पहले बनेगी और अहम वृत्ति संबंधिनी है बाकी ईदम वृत्तियाँ तो अहम वृत्ति ही उसकी स्वभावतः बन रही है अकर्ता अभोक्ता असंग चिदानंद मैं हूँ ऐसी उसे आलम्बन मनाते हुए अहम वृत्ति बन रही है तो वो तो असंग होने से ईदम तो वृत्ति उसके चित्त में सहसा नहीं बनेगी बिना प्रयत्न के जैसे हमें अहम ब्रह्मास्मि वृत्ति बनाने के लिए प्रयत्न करना पड़ता है क्योंकि हमारा स्वभाव अभी विपरीत संस्कार ज़्यादा होने से वैसा है विपरीत स्वभाव है तो अहम वृत्ति अनात्मा शरीरादि विषयनी स्वभावतः बनेगी तो फिर अनात्मा शरीरादि जो अहम वृत्ति के विषय बन रहे हैं वे ससंग होने से उनके शत्रु मित्र होने से कुछ का ईदनतया चित्त में जो प्रत्यय होगा शत्रु रूप से कुछ का ईदनतया प्रत्यय होगा मित्र रूप से परिजनों के रूप में मूल तो अहम वृत्ति है यदि ससंग कार्यक्रम संघात को मैं के रूप में आलम्बन करेगी तो ईदम वृत्ति भी रहेगी वो सब अनात्माकार ही वृत्तियाँ बनती रहेगी और इधर तो एक ही वृत्ति बनेगी वो वृत्ति का प्रवाह चलता रहेगा स्वाभाविक उसे अनात्माकार चित्त वृत्ति बनानी पड़ती है जिसका स्वभाव विपरीत भावना से रहित हुआ है शुभ संस्कारों से संस्कारित चित्त है, उसे तो अनात्माकार वृत्ति के लिए प्रयत्न करना पड़ेगा और सहज रहेगी अद्वैत वृत्ति अहम ब्रह्माष्टमीय वृत्ति इतनी सहज हुई तो माना जाता ज्ञान प्रसाद हुआ तो ऐसा जो विशुद्ध सत्व ध्यायमान है यानी उसका ब्रह्म का मय के रूप में चिंतन होता जा रहा है तो उसे अब वो प्रयत्न समाप्त हुआ उसका तो ज्ञान कहा जाता है प्रयत्नाधीन नहीं होता ज्ञान प्रयत्न से नहीं होता क्योंकि वो अनुष्टेय नहीं है वो प्रमा है वो तो प्रमाण तथा प्रमेय के अधीन है तो प्रमेय के तथा प्रमाण के अधीन जो ज्ञान हैं वह उस व्यक्ति को या तो उस समय तत्वमसी वाक्य श्रवण होने से या पूर्व से श्रुत तत्वमसी वाक्य का स्मरण होने से वो प्रमाण हुआ स्मृत तत्वमसी वाक्य या श्रुत तत्वमसी वाक्य वो है प्रमाण और प्रमेय तो स्फुरित हो ही रहा है तो प्रमाण प्रमेय से उसकी एक ऐसी वृत्ति बनेगी जो साक्षात्कार कहलाएगी अहम ब्रह्मास्मि यही वृत्ति वो पहले भी वही बन रही है वो निधिध्यासन शुरू किया तब से लेकर के अब ध्यायमान तक जैसी वो वृत्ति है लेकिन वह प्रमाण जन्य नहीं वो प्रयत्न जन्या थी और प्रयत्न की ही परिपक्व अवस्था में वो हो रही है लेकिन वो ध्यान की ही अवस्था कहलाएगी, इसलिए ध्यायमान ही लिखा और प्रमा होगी वो प्रमा प्रमाण से तत्वमसी वाक्य उस समय स्मृत होगा और उस स्मृत तत्वमसी वाक्य से अहम ब्रह्मास्मि वृत्ति बनेगी और उसमें वह ब्रह्म आत्मरूप से अभिव्यक्त होगा तो अभिव्यक्ति ब्रह्म की आत्मरूप से करने की स्वाभाविक योग्यता प्रत्येक के चित्त में है क्योंकि वो सत् सबका एक ही सबके चित्त का उपादान कारण एक ही है एक ही मिट्टी से बने हुए घड़ों में एक जैसी योग्यता रहती है जैसे ऐसे सभी के चित्त अपचीकृत पंचमहाभूतों के सम्मिलित सत्वगुण से होने से स्वाभाविक योग्यता वैसी है लेकिन बनते समय जैसा वो बना है उस स्थिति में उसे लाना पड़ेगा बीच में जो विषय और इंद्रिय के संपर्क से कालुष्य आ गया उसमें वो कालुष्य हटाने के लिए साधना करनी होती है और वो फिर अपने मूल स्वभाव में आएगा ये विशुद्ध सत्व ध्यायमान शब्द से ग्राह्य है वो जो उसका मूल स्वभाव था उस मूल स्वभाव में आ गया जो स्वाभाविक योग्यता है उसमें आ गया आगंतुक दोषों ने जो स्वाभाविक योग्यता को ढक दिया था वह समाप्त हो गई अग्नि में स्वभावतः तो जलाने का सामर्थ्य है लेकिन चंद्रकांत मणि वो अग्नि की दाहक शक्ति का अभिभावक है, दबाता है उसे अभिभूत कर देता है और कोई चंद्रकांत मणि को अपने पास में रख करके बैठ जाए अग्नि में तो अग्नि खूब जल रहा है लेकिन उस व्यक्ति को बिल्कुल दहा नहीं लगेगा उसको तो लगेगा ये सी में बैठा चंद्रकांत मणि ने उसकी दाहक शक्ति अग्नि की दबा दी है ऐसे ये आगंतुक जो दोष है चित्त की जो स्वाभाविक ब्रह्म को आत्म रूप से ग्रहण करने की योग्यता है शक्ति है उसे चंद्रकांत मणि ने दाहक शक्ति को जैसे अभिभूत कर दिया ऐसे अभिभूत करते हैं दोष रो सब दोष हट जाएंगे तो स्वाभाविक जो शक्ति है वह अभिव्यक्त रहेगी चंद्रकांत मणि के बिना अग्नि में प्रवेश करेगा धू धू करके जल जाएगा राख हो जाएगा यदि चंद्रकांत मणि साथ में नहीं रहेगा तो ऐसे ये विशुद्ध सत्व ध्यायमान व्यक्ति जो है माना जाता है आगंतुक दोषों से रहित हुआ तो उसका चित्त ज्ञान प्रसन्न अवस्था में है उसके चित्त में प्रसाद है ज्ञान प्रसाद है ज्ञान प्रसाद न विशुद्ध सत्व फिर वो विशुद्ध सत्व तस्मात् ततः का अर्थ है तस्मात् तो जिस कारण से वो स्वाभाविक शक्ति से संपन्न हुआ ना, ब्रह्म को आत्मरूप से अभिव्यक्त करने की शक्ति अंतकरण में स्वभावतः है वह अभी तक दोषों से अभिभूत थी वह अनावृत हो गई दोष हट गए और स्वाभाविक शक्ति से संपन्न अंतकरण तत्त्वमसि तो तो वाक्य से उत्पन्न हुई अहम ब्रह्मास्मि वृत्ति में वो ब्रह्म अभिव्यक्त होता है यही साक्षात्कार है उससे जो है उस वृत्ति से आभाना पादक आवरण निवृत्त होता है आभाना पादक आवरण की निवृत्ति होते ही ब्रह्म स्वयं ही स्फुरित होता है मैं के रूप में उसे फल व्याप्ति की जरूरत नहीं है वृत्ति व्याप्ति की जरूरत है और वो वृत्ति परमात्मक चाहिए वो परमात्मक वृत्ति बन गई ये बताया गया ज्ञान प्रसादेन विशुद्ध सत्व ततः यानि तस्मात् बाकी की अपेक्षा विलक्षण ये विशुद्ध सत्व व्यक्ति है जिसके चित्त में ज्ञान प्रसाद आ गया ज्ञान यानी चित्त की प्रसन्नता प्रसन्नता आ गई जिसके चित्त में ऐसा व्यक्ति विशुद्ध व्यक्ति बाकी व्यक्तियों की अपेक्षा विलक्षण है वह वैलक्षण्य बताया जा रहा है तू शब्द से सब नहीं जान सकते उसे जिनका चित्त प्रसन्न है वे ही चित्त की प्रसन्नता से जान सकते हैं ब्रह्म को आत्मरूप से भाष्य को देखिए तो यस्मात् न यस्मा चक्षुषा गृह्यपी अरूप तो कहते हैं केनचित् अपि अने कोई भी अपने चक्षु इंद्रिय से प्रकृतो निर्विशेष आत्मस्वरूप को ग्रहण नहीं कर सकता जान नहीं सकता ऐसा क्यों तो कहते अरूपत्वात आत्मा रूप रहित होने से तो आत्मन अरूपत्वात आत्मा केनापि नापी चक्षुषा न गृह थे ऐसा अनुहेरी कि आत्मा रूप रहित होने से कोई भी उसे इंद्रिय से गृहित नहीं कर पाता इंद्रिय ग्राही बनने के लिए रूपवान होना जरूरी है आगे कहते हैं कि नापी गृहते वाचा वाचा यानी शब्देना तो शब्द से भी प्रकृत निर्विशेष आत्मस्वरूप का ग्रहण नहीं होता शब्द शक्ति से इन्हें वो वाचार्थ नहीं बनता क्यों कहते इसलिए कि अनभिधेयत्वात तो अभिधेय कहते हैं वाच्य को अभिधेयत्व का है वाच्यत्व शक्यत्व और अनभिधेयत्वाद का अर्थ निकलेगा अशक्यत्वात् वो शक्ति संबंध से गृहित न होने से अनभिधेय रूप होने से अवाच्य होने से शब्द से गृहित नहीं होगा तो कहा फिर बाकी इंद्रियों से तो कहा न च अन्य देवई इतरई इंद्रिय तो बाकी जो इंद्रिया हैं उन बाकी इंद्रियों से भी ग्रहण नहीं होता है उपलब्धि नहीं होती हैं क्योंकि बाकी इंद्रियों की भी अपनी अपनी सीमित शक्ति हैं घ्राण इंद्रिय गंध को ही ग्रहण करता है आत्मा गंध रूप नहीं है और श्रोत्र शब्द को ग्रहण करता आत्मा शब्द से विलक्षण है तो इंद्रिय स्पर्श या स्पर्शवान द्रव्य का ग्रहण करता है आत्मा स्पर्श रहित हैं और रसन इंद्रिय रस का ग्राहक है आत्मा रस रूप नहीं है मधु खट्टा मिठ्ठा ऐसा उसका स्वाद नहीं है इसलिए बाकी इंद्रियों से भी उसका ग्रहण नहीं होगा आगे कहते हैं तपसा कर्मनावा इसकी व्याख्या करते हुए तपस सर्व प्राप्ति साधन यद्यपि संसार की कोई भी वस्तु प्राप्त करनी हो तो कहा जाता है तपस्या करो संसार की वस्तु प्राप्त होगी इसलिए तप को माना जाता है सर्व प्राप्ति साधन तो तपस सर्व प्राप्ति साधनत्वे तो संसार अंत किसी भी वस्तु की प्राप्ति का साधन तप होने पर भी आत्मोपलब्धि का असाधारण साधन वो नहीं है सहयोगी साधन भले ही हो जाए लेकिन असाधारण साधन वह नहीं है आत्मोपलब्धि का इसलिए कहा कि सर्वप्राप्ति साधन तवी तपस तप में सर्व प्राप्ति साधनत्व होने पर भी न तपसा गृहते आत्मा आत्मा का तप से अनुभव नहीं हो पाएगा आगे कहते हैं कि तथा तुम तो पुण्य कर्म से होगा तो कहते नहीं कि तथा वैदिके न अग्निहोत्रादि ना अग्निहोत्रादि कर्म ना प्रसिद्ध महत्वनापी न गृह्य अग्निहोत्रादि कर्म का महत्व बड़ा लोक में प्रसिद्ध है वेद में भी लोक में भी तो प्रसिद्ध है महत्व जिन वैदिक अग्निहोत्रादि कर्मों का उनसे भी यह प्रकृत आत्मा अनुभव में नहीं आता चित्त शुद्धि में हेतु भले ही बने वो भी स्थूल दोष मल के निवर्तक बने लेकिन सीधे आत्म साक्षात्कार करा दे संभव नहीं है तो ये कहा कि प्रसिद्ध महत्वेनापि न गृह्य तो कहते हैं कि चक्षु इंद्रिय बाकी इंद्रिया शब्द और तप कर्म ये सब साधन नहीं है उपलब्धि के तो आत्म उपलब्धि किससे होगी फिर कौन है वो असाधारण कारण ते ही पूछा जा रहा है किम पुनः तस्य ग्रहणे साधन तस आत्मनः ग्रहणे यानी उपलब्ध तो आत्म उपलब्धि में साधन कौन है चौकसुरादी नहीं है तो तो इस प्रकार की जिज्ञासा होने पर कहते हैं आह तो इस मंत्र की उत्तर उत्तराध्यात्मिका श्रुति आत्मोपलब्धि का असाधारण कारण बताती है ज्ञान प्रसाद को चित्त की प्रसन्नता को तो आगे हैं सादेन आत्माबोधन समर्थम अपि स्वभावेन अवभाप्राणीना ज्ञान बाह्य विषय रागादीदोषकलुषित असन्नमशु सत नवबोध्य निहित अपि आत्मतत्व मलवनद्धम ईव आदर्शम तो ये कहते हैं ज्ञान प्रसाद न ये जो उत्तरार्ध में तृतीयांत पद है न प्रथम पद उत्तरार्ध का उसमें से पहले ज्ञान पदार्थ बताते हैं ज्ञान पदार्थ क्या है तो कहते हैं बोधन समर्थम अपि स्वभावेन सर्व स्वभाव नर्वप्राणिना ज्ञानम अनेन इति ज्ञानम इस व्युत्पत्ति के अनुसार ज्ञान शब्द का अर्थ है अंतकरण तो सर्व सर्वप्राणिनाम ज्ञान यानी सर्वप्राणिनाम अंतकरण स्तंभ से लेकर के हिरण्यगर्भ पर्यंत पर्यत के चौराशिला प्रकार के यौनिस्थ प्राणियों का अंतकरण स्वभावतः तो कैसा है ज्ञानम यानी अंतकरण तो सर्व प्राणी नाम ज्ञानम यानी अंत करणम उसका स्वभाव कैसा है तो कहते हैं बोधन समर्थम अपि स्वभावेना वो तो अपने स्वभाव से स्वरूप से तो वो समर्थ हैं यदि आगंतुक समस्त दोषों से रहित हो जाए तो उसका स्वभाव ही है कि जो वस्तु जैसी है उसे वैसा ही गृहित करें ये अंतकरण का स्वभाव है उसका स्वाभाविक सामर्थ्य है तो ब्रह्म हमारी आत्मा है वास्तविक स्वरूप है इसलिए ब्रह्म का आत्मरूप से ग्रहण करना प्रत्येक प्राणी के चित्त का स्वाभाविक सामर्थ्य है तो ये कहते हैं कि आत्मा बोधन समर्थम अपि स्वभावेन न सर्वप्राणी नाम ज्ञानम तो प्राणी मात्र का अंतकरण स्वभावतः आत्मावबोधन समर्थ ही है ऐसा होता हुआ भी फिर सबके पास स्वभावतः ब्रह्म का आत्मरूप से अनुभव कराने वाला चित्त हैं तो सबको ही ब्रह्म का आत्म रूप से साक्षात्कार हो जा और सभी कोई मुक्त हो जा ऐसा क्यों नहीं हो रहा सबको फिर आत्मा का ग्रहण क्यों नहीं हो रहा है तो इसमें हेतु बताते हैं कि बाह्य विषय रागादि दोष कलुषितम अप्रसन्नम अशुद्धम सत नवबोधयती नित्यम सन्नितम अभी आत्मतत्व अंतकरण हृदय में है और वहीं पर परमात्मा भी हैं आत्मतत्व भी हैं आत्मतत्व यानी तत्व शब्द का अर्थ है तत्तो तत्तो वास्तविक स्वरूप और आत्मतत्व का अर्थ है आत्मा का पारमार्थिक स्वरूप वो हैं ब्रह्म और वो कहाँ हैं सर्वांतरयामी हृदयमयी है तो इसलिए अंतकरण के लिए अति निकट हैं आत्मतत्व तो सन्निहितम अपत्मतत्वम सन्निहतम यानि निकटम समीपम तो अंतकरण के अति समीप आत्मतत्व होता हुआ भी न अवबोधयती और वो ये नहीं कि कभी निकट है और कभी घूमने के लिए जाता हो आत्मतत्व वो कभी भी घूमने नहीं जाता इसलिए लिखा कि नित्यम सन्निहितम क्यों नित्य सन्निहित है हमेशा अंतकरण के पास में यह अंतकरण के हरेक वृत्ति का साक्षी बनकर के वो अंतकरण के प्रचार को व्यापार को देखता रहता है प्राणी मात्र के हमको बाद में ज्ञात हो जाए भले ही अंतकरण की कोई वृत्ति लेकिन उसे पहले ज्ञात होती है उससे छिपा करके कुछ भी और किसी भी अवस्था में नहीं किया जा सकता तीनों अवस्था में जागृत स्वप्न सुसुप्ति में वह अंतकरण की लीन अवस्था सुसुप्ति अवस्था है तो लीन अवस्था को भी जानता है हाँ तो स्वप्न के व्यवहार को भी जानता है और जागृत अवस्था के अंतकरण के हरेक वृत्ति को भी जानता है इसलिए अंतकरण का कोई भी व्यापार उससे छिपा हुआ नहीं है इसलिए माना जाएगा कि प्रत्येक प्राण और ये एक आदमी के नहीं प्राणी मात्र के किसी भी प्राणी के अंतकरण का कोई भी व्यापार उससे अज्ञात नहीं है उससे छिपा करके कुछ भी नहीं रखा जा सकता इसलिए माना जाएगा कि प्रत्येक प्राणी के अंतकरण के लिए सन, हमेशा सन्निहित है वो। दूर जाएगा तो फिर जितने समय के लिए दूर रहेगा उतने समय के लिए अंतकरण के व्यापार का वो साक्षी नहीं रह पाएगा ना वो तो सब जानता ही है इसलिए तुमसी जागृत क्रतु मताम क्रतो सुखते जागृत तुमसी फलदाने क्रतु तो जाग्रत रहना है कि हमारे कर्म करते समय शारीर वाचिक और मानस कर्म करते समय वो जानता है कि इस जन्म में इसने यह मानस कर्म किया यह वाचिक कर्म किया यह शारीरिक कर्म किया और समय आने पर उसका फल देना है यह सब ध्यान में है उसके हम तो भूल जाते हैं करके लेकिन वो याद रखता है क्योंकि फल दाता है ना, उसे तो अपने फल फलदातृत्व को सार्थक करने के लिए वो करना ही है याद रखना ही है नहीं तो फल विधातृत्व उसका नहीं रहेगा ना, फल विधातृत्व गुण इसलिए कहा कि नित्यम सन्निहितम अपि आत्मतत्वम न अवबोधयती कौन अवबोध न अवबोधयती का करता है आत्म ये ज्ञानम सर्वप्राणिनाम ज्ञानम आत्मतत्व नित्य सन्निहितम अपनी आत्मतत्व न अवबोधयती क्यों नहीं अवबोधयती यानी अनुभव कराता आत्मा का आत्मा के वास्तविक स्वरूप का तो कहा अशुद्धम सत वो अशुद्ध है ना इसलिए और अशुद्ध क्यों हैं तो कहते अप्रसन्नम अप्रसन्न है ये अशुद्धि है अप्रसन्नम का ही व्याख्यान अशुद्ध है और अप्रसन्न यानी अशुद्ध क्यों हुआ तो कहा कि बाह्य विषय राग आदि दोष कलुषितम बाह्य हैं अनात्मा शब्दादि बाह्य विषय और उन बाह्य विषय शब्दादि विषय जो रागद्वेश उन रागद्वेश दोषों से कलुषित हुआ है मलिन हुआ है इसलिए वह अप्रसन्न है अशुद्ध है। और अशुद्ध होने के कारण उस अशुद्ध चित्त के लिए नित्य सन्निहित आत्मतत्व होने पर भी उस आत्मतत्व को ना थी अब जिसके कारण उसमें अप्रसन्नता ही है प्रसाद का अभाव है चित्त में जिसके कारण किसके कारण तो राग रागद्वेश दोषों के कारण कलुषित हुआ इसलिए अप्रसन्न है उसे प्रसन्न करना पड़ेगा उसकी प्रसन्नता है जिसके कारण वो अप्रसन्न है वो अप्रसन्नता का निमित्त जो दोष है मालिन् है वो हट जाए तो वो हटते ही वो प्रसन्न होगा और वो हटेगा निष्काम कर्मयोग से लेकर के निधिध्यासन पर्यंत के साधन उनसे रागद्वेश दोष आदि शब्द से सब विपरीत भावना आदि सब दोष लेना जो उसके स्वाभाविक योग्यता को अभिभूत करके रखे हैं उसकी स्वाभाविक योग्यता है ब्रह्म को आत्मरूप से ग्रहण करने की वो स्वाभाविक योग्यता उसमें प्राप्त कराने तक माना जाता है कि वो अप्रसन्न है जब प्राप्त होगी तो प्रसन्न हुआ वो ज्ञान प्रसाद हुआ चित्त की प्रसन्नता तो सारे ज्ञान की उत्पत्ति में प्रतिबंधक दोष रहित चित्त की अवस्था आ जाए तो प्रसन्न हो जाए और प्रसन्न चित्त फिर ब्रह्म को ग्रहण करता है ये हो जाएगा हाँ शुद्ध चित्त अशुद्ध चित्त नित्यसन्निहित आत्मतत्व होने पर भी ग्रहण नहीं कर पाता इसे समझाने के लिए उदाहरण है कि मलावनद्धम इव आदर्शम जो मल है उस मल से अवनद्ध अवनद्ध यानी युक्त तो रागद्वेशी यानी यहाँ तो चित्त का तो क्या दर्पण उदाहरण में तो मल है धूल तो बहुत दिनों से साफ नहीं किया है दर्पण ऐसा दर्पण उस पर खूब धूल जमी हुई है मोटी पर्त धूल की तो मलावनधम का अर्थ है मल से युक्त धूल से युक्त आदर्श यानि दर्पण युवाने यथा तो जैसे धूल से युक्त आदर्श उसके सामने वाले व्यक्ति का प्रतिबिंब ग्रहण नहीं कर पाता ऐसे नित्य नित्यसन्निहित तो आत्मतत्व का भी ग्रहण नहीं कर पाता यह मलिन चित्त इसके लिए वो उदाहरण है मलिन दर्पण का बाकी की चर्चा और एक उदाहरण है कि विलुलितम ई व तो सलील कहते हैं पानी को तो जो पानी विलोड़ित किया गया विलोलितम यानी उसे हिलाया गया पानी को बाल्टी में रखा हुआ पानी लेकिन खूब हिलाया उसको तो वो भी जैसे प्रतिबिंब को स्पष्ट ग्रहण नहीं कर पाता उस पानी के पास विद्यमान के प्रतिबिंब का ग्रहण नहीं कर पाता ऐसे ही मल विक्षेप युक्त चित्त नहीं ग्रहण कर पाता अपने सन्निहित तो आत्म तत्व का तद यदा इत्यादि की चर्चा हम लोग कल करते हैं